महाभारत आदि पर्व रामलीयक दीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुण का दास भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना सौ तिवाच संप्रहिष्टास्तो तो नागा जलधारा प्लुता सुपर्णे नो हमस्ते जगमुस्तम दीप मास वग्र शर्वाजी कहते हैं गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहा कर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामीयक दीप में जा पहुँचे तम दीपम मकरवाहितम विश्वकर्मणाम तत्रवण घोरम दूर्व गर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहा अब मगर निवास करते थे जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणास का दर्शन हुआ था सुपर्ण सहिता सर्पा काननम च मनोरम सागराम्बो परिक्षि पक्षसंगनादित सर्प गरुण के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरों कर रहे थे विचित्र फल पुष्पावृतम आवृतम ब्रम तथा कर विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणिया उस दिव्य वन को घेरे हुए थी वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था प्रसन्न सलिले हृदय दिव्य विभूषितम दिव्य गंध वही पुष्प ही मारुत स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहाँ चवर डुला रही थी उत्पतदिका जयरपी शोभित पुष्परषाड़ी मंचदिर मारु तो धतः वहाँ ऊँचे ऊँचे बलय वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे वायु में नागान क्षिप्त हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे मानो वहाँ के वृक्ष समूह वहाँ उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ दे रहे हों गंधर्व दिव्यवन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था गंधर्व और अपसराय उसे अधिक पसंद करती थी मत वाले भ्रमर वहाँ सब और गूंज रहे थे अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था रमणीयम शिवम पुण्यम सर्वे जन मनोहरि नाना प्रखतम रम्यम कद्रोहुत्र प्रहर्षणम वह वन रमणीय मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था भांति भाति के पक्षियों के कलरों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रु के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था महावीर पतगे स्वरम उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महा पराक्रमी पक्षिराज गिरुण से इस प्रकार बोले वहा स्म परीपम्यकून व्रजन पश्यति खेचर खेचर तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप मिले ले चलो सभचित्या्रभित पक्षे मातरम वृता तदा किम कारण मैं मातकर्तव्य सर्पभाषित गरुण ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा माँ क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है विन तो वाच दासी भूता स्मृत दुर्योगा सपत्न पद गोत परम विद सर्पैरपीना विनता बोली बेटा पक्षराज मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूं इन सर्पो ने छल करके मेरी जीतू ही बाजी को पलट दिया था तो कारणे सर्पां न दुखे न दुख माता की यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुण ने उस दुख से दुखी होकर से कहा कि वा जीव लपलपाने वाले सर्पों तुम लोग सच सच बताओ मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं किस विद्या का लाभ करा दूं अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए सो सर्पा, भविता, तब आविता उग्र शर्वाजी कहते हैं गरुण की बात सुनकर सर्पों ने कहा गरुण तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा महाभारते श्री महाभारती आदिपर्वण आस्तिपर्वण सौपर्णे सप्त